इसके साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं जो कि संदीप अलवर जी ने फिर से अभी लाइव भेजा है वो पूछ रहे हैं शिक्षा और व्यवस्था तो आदिकाल से चली आ रही है तो क्या वो भी सदुपयोग था ये बहुत बढ़िया बात है संदीप भाई देखिए शिक्षा और व्यवस्था के नाम पर हम क्या कर रहे हैं वो ठीक से समझ लीजिए आज तक हम पूरी शिक्षा के इतिहास को अगर अध्ययन करोगे भाई तो आपको पता चलेगा कि पहला विद्यालय जो हमारा चालू हुआ था धरती पर वो जंगली जानवरों को मारने के लिए चालू हुआ था एजुकेशन फॉर फॉर वर्ड एजुकेशन टू किल अ डेंजरस एनिमल लेटरऑन इट इज इंप्रूवड एंड जब जो समाज जिस प्रकार जागृत रहा उस प्रकार से हमने उसको शिक्षा का कंटेंट मान लिया वो शिक्षा पर्याप्त नहीं थी बाद में क्या निकल के आ गया युद्ध करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया तो युद्ध की शिक्षा देने के लिए हम लोग काम शुरू किए तो आप जितने इतिहास अध्ययन करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पुराने जमाने के जो राजा महाराजा होते थे जिनको हम अभी देव देवता के रूप में जानते हैं, वो सब कहीं जाकर एजुकेशन लेके आते थे और की एजुकेशन? हाउ टू फाइट युद्ध कैसे करना है और उस प्रकार से धीरे धीरे फिर घर बनाने की शिक्षा कपड़े बनाने की शिक्षा और बिजली की शिक्षा और पता लगा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने की शिक्षा और दवाई की शिक्षा और सब अभी तक करते हैं जीने की शिक्षा अभी तक बात ही नहीं कर पाए तो एजुकेशन फॉर वॉट Now is इज नाउ इज अ टाइम टू लर्न टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि नाव एजुकेशन फॉर लीव इन हारमनी इसका नाम एजुकेशन है अभी तक तो हम सिचुएशन से ग्रसित होकर सिचुएशन के आधार पर एजुकेशन को किसी तरीके से परिभाषित करते रहे वो अपने आप में पूरा नहीं पड़ा है हो सकता है उस समय काल के अनुसार हमको उतना ही समझ में आया था इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन भी हमारे को education to live in harmony with the nature and with the other human fellows. जरूरत नहीं थी ऐसा नहीं है उस दिन भी जरूरत थी और आज भी जरूरत है लेकिन अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए इसीलिए कोई एजुकेशन पूर्ण एजुकेशन के स्वरूप में अभी तक आई ही नहीं है इसीलिए आपका सदुपयोग नहीं हुआ है लोगों ने खूब स्कूल बनाए दान किए चंदे किए लेकिन उससे हम कोई तरफी फाइनली नहीं हुआ खूब दान करके आपने किसी को कलेक्टर भी बना दिया और जब आपको पता चला कि कलेक्टर तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है ये सरकार के उठपटांग कानून को बनाने पालन कराने के लिए अपनी जिंदगी लगाता है तो आपको तरप्ती कभी नहीं हो सकती इसलिए अब तक शिक्षा और व्यवस्था पे कोई काम नहीं हुआ है व्यवस्था के नाम पे शासन हुआ है शिक्षा के नाम पे रोजगार हुआ है इस प्रकार से रोजगार और शासन कोई हमारा सदुपयोग नहीं है तो इसीलिए हम खुशहाली नहीं है हमको हम्म ठीक है